राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुते कारिक्रम बुद्धी मान किसान। बहुत दिन पहले की बात है एक गांव में एक जमींदार रहता था वो बहुत ही दुष्ट था गरीब लोगों को हमेशा तंग करता था जमींदार के दो सेवक थे एक का नाम था मोहन दास और दूसरे का नाम था राम दास जमिदार और उसके दोनु सेवक मिलकर गाउं वालों को बहुत तंग करते थे दोनु सेवक जमिदार की हर समय प्रशंसा करते रहते थे जमींदार अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होता बहुत खुश होता उसी गांव में राधु किसान भी रहता था वो मेहनती और बुद्धिमान था उसके पास अपने खेत थे उसके एक खेत में आम के दो पेड़ थे. एक साल उन पेड़ों पर बहुत आम लगे. दोनों पेड़ आमों से लदे हुए थे. आमों से लदे पेड़ बहुत सुन्दर लगते थे. राधु किसान आमों को देख कर बहुत खुश होता मन ही मन सोचता इस साल मेरे बच्चे तो आम खाएंगे ही पूरे गांव में भी खूब बांटूंगा लेकिन आमों की खबर दुष्ट जमींदार तक जा पहुंची मालिक मालिक क्या है आपके लिए खुशखबरी क्या खुशखबरी है सरकार आपको आम बहुत पसंद है अरे यह भी कोई पूछने की बात है इस साल तो बढ़िया आम चखे ही नहीं मालिक वो राधु किसान है उसके यहां तो आम आम मालिक आम ही आम है आम। तो उसने अभी तक हमारे पास आम भेजे क्यों नहीं सरकार आप तो पूरे गांव के राजा हैं राजा आ, आ, आप हुक्म कीजिए आम तो क्या पेड़ उखाड़ लाऊं शाबाश लेकिन आज हम खुद चलेंगे <laughs> मालिक शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए हां हां अभी चलते हैं हम्म उसकी हिम्मत तो देखिए मालिक आप तो अन्नदाता हैं सरकार मालिक आज आप बिल्कुल दया मत करना उस पर चलो अभी चलो चलिए सरकार चलिए सरकार चलिए सरकार उस जमींदार और उसके दोनों सेवक राधु किसान के खेत में जा पहुंचे राधु किसान उस समय खेत पर ही था राधु ओ राधु जी देख मालिक आए हैं राम-राम सरकार आहा राधु तुम तो बहुत भाग्यवान हो आ, जो सरकार खुद चलकर आए हैं यह तो मालिक की कृपा है इधर आओ राजू तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारे पेड़ों के आम पक गए हैं जी जमींदार साहब मैं तो आम लेकर आपके घर ही आ रहा था आ, आ, आपने क्यों तकलीफ की हमें बेवकूफ बनाते हो आ, आम पके तो इतने दिन हो गए हम तब हमारी याद नहीं आई चलो मोहनदास जी रामदास जी चढ़ जाओ पेड़ों पर और काट डालो आमों से लदी डालियां मालिक ठीक है मालिक अभी लो अभी लीजिए सरकार जमीदार साहब मैंने तो सोचा था हर रोज आपको चुन-चुन कर बढ़िया आम भेजता रहूंगा लेकिन यदि आपने डालियां कटवा दी तो एक ही दिन में सब आम खत्म हो जाएंगे हा? हए hmm. रुक जाओ ए जी जी ठहरो अभी डालियां मत काटो जी जी बात तो राधु ठीक ही कह रहा है आप बैठिए सरकार अरे रामदास हां तुम जमींदार साहब के साथ-साथ चलते हो हां कम से कम चटाई तो लेकर चला करो हा? हम खड़े-खड़े थक गए हैं हां हा? सरकार अपने आने की आपने पहले खबर कर दी होती रामदास जी तुम अभी तक यहीं खड़े हो जाओ और हमारे लिए चटाई लेकर आओ सरकार चटाई क्या है मैं चौकी लाता हूं और आपके लिए जमीदार साहब मैं बढ़िया बढ़िया आम लाता हूं हां याद आया साहब बिना दूध के आम का क्या खाना हां मोहनदास हां जब साहब आम खाने आ रहे थे आ? तो तुम ने इतना भी नहीं सोचा आ? गदे कहीं के अब खड़े-खड़े मुझ क्या ताक रहे हो आ? जाओ हमारे लिए दूद ले कराओ हैं दूद लाया मालिक अभी लाया दूद लाया कि बुद्धिमान किसान ने दोनों सेवकों को जान बू अब जमींदार बिल्कुल अकेला था राधु किसान ने सोचा यही समय है जब वो अपनी बात जमींदार को समझा सकता है जमींदार साहब पहले जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए अगर आप जमींदार हैं तो हम भी मेहनत करने वाले किसान हैं राधो ये क्या बोल रहे हो ये तुमको अचानक क्या हो गया है हैं जमींदार से कैसे बात करते हैं मालूम नहीं अच्छी तरह से मालूम है साहब आप अपने को समझते क्या हैं मेरे ही आम मेरे ही सामने तोड़-तोड़ कर खाएंगे और मैं चुप रहूंगा हैं ये क्या बकरे हो तुम बक नहीं रहा हूं साहब आपको समझा रहा हूं मैंने ही दोनों सेवकों को जानबूझकर भेजा है आपको हम खाने है ना जरूर खाइए मगर मुझे उसके पूरे पैसे दीजिए पैसे दे दीजिए आज तक मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए तो तुमको क्या दूंगा यही तो मैं कह रहा हूं आप अमित ठहरे आपको किसी चीज की कमी नहीं फिर आप गरीबों को क्यों तंग करते हैं अरे इसमें तंग करने की कौन सी बात है हम गांव के जमीदार हैं हम किसी की कोई भी चीज ले सकते हैं ये तो आम ही हैं आप हमारा ध्यान रखिए जमीदार साहब फिर देखिए हम आपकी कितनी सेवा करते हैं बाजार में इतने आम हम 20 रुपए में बेचते हैं आप केवल ₹10 दे दीजिए ₹10 जी हां हमारी मेहनत के पैसे तो मिलने ही चाहिए लेकिन जमीदार साहब आम खाने हैं तो कम से कम ₹10 देने ही पड़ेंगे हम्म लगता है आज तुम नहीं मानोगे जी नहीं आम खाने हैं तो दाम दीजिए हम गरीब लोग आपकी सेवा करने को हमेशा तैयार हैं मगर आपको भी हमारा ध्यान रखना चाहिए हम्म राधु, राधु कह तो ठीक ही रहा है भगवान की कृपा से, से मेरे से, पास सब, सब कुछ, कुछ है।, है फिर मुझे, मुझे इन, इन बेचारों को तंग करने में, में क्या मिलता, मिलता है ठीक है, है राधु मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है ये लो 10 रुपए भगवान आपको सदा सुखी रखे ये लीजिए आमों की टोकरी और ये कुछ आम हमारी तरफ से नहीं नहीं राधु अब मैं बिना पैसे दिए कुछ नहीं लूंगा तुम ठीक ही कह रहे हो तुम्हारी मेहनत के पैसे तो मुझको देने ही चाहिए अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम लोगों को कोई परेशानी हो आपका भला हो जबीदार साहब भगवान आपको सुखी रखे दोस्तो इस तरह बुद्धिमान किसान ने अपनी बुद्धि से अपने आम तो बचाए ही जमिदार को भी अच्छी तरह समझा कर गरीबों का भला किया इसके बाद जमिदार ने फिर कभी किसी को तंग नहीं किया